भाषार्थ हे अग्नि जो तेरा आहुत स्वरूप होकर सधा से युक्त हवि का भोजन करता है उसे तू फिर पितरों के लिए उत्पन्न कर सर्वज्ञ अग्नि इसका जो भाग अवशिष्ट है वह प्राण धारण करके उठ जाए सदैव दृढ़ शरीर प्राप्त करे भाषार्थ हे मृत मानव तुम्हारे शरीर के अंश को काक ने अत्यंत पीड़ा पहुंचाई होगी या कीड़ा मकोड़ा सांप वा हिंसपशने उसको व्यथित किया होगा तो उसको सर्वभक्षक अग्नि निरोगी पीड़ा रहित करे जो औषधी विज्ञ सोम ब्राह्मणों में रहता है वह भी उसे निरोग करे भाषार्थ हे मृत तुम अग्नि का जो कवच वेदी है उसे गोचर्म से आच्छादित करो तुम अपनेमेद एवं मांस से आच्छादित हो जाओ जिससे अपने तेज से धृष्टृष्ट अग्नि बलपूर्वक सबको जलाने वाला तुझे घेर न ले भाषार्थ हे अग्निदेव इस चम्मच पात्र को तू विचलित न कर यह देव एवं पितरों को प्रिय है यह जो चम्मच है वह देवों के पीने के लिए ही है उससे समस्त अमर देव एवं पितर प्रसन्न होते हैं भाषार्थ मैं मांस भक्षण करने वाले अग्नि को दूर हटाता हूं पाप वाहक अग्नि यमराज के पास जाए यही एक दूसरा सर्व प्रसिद्ध सर्वज्ञ अग्नि है वह देवों के पास हव के लिए जाए भाशार्थ जो मांस खाने वाला अग्नि तुम्हारे घर में घुसा है उसे पितृ यज्ञ के लिए यह दूसरा अग्नि है इसलिए मैं उसको दूर करता हूं वह परम उत्तम स्थान में स्थित अग्नि तेजस्वी यज्ञ को प्राप्त करे भाषार्थ जो क्रव्य वाहक तथा यज्ञ की उन्नति करने वाला अग्नि पितरों का सम्मान करता है वह देवों एवं पितरों के लिए हवि द्रव्यो को ले जाता है भाषार्थ हे अग्नि हलों की कामना करने वाले हम तुझे यत्न पूर्वक स्थापित करते हैं तथा तुझे प्रदिप्त करते हैं यज्ञा भिलाशी स्वेक्षा से आने वाले देवों एवन पितरों के पास भक्षन के लिए हविर द्रब्द ले आ भाशार्थ हे अगन देव तुमने जिस भूभाग को जलाया है उसको ही फिर शांत कर यहां जल से परिपूर्ण पुष्करणी तथा विविध शाखाओं वाली दूध उत्पन्न हो भाषार्थ हे शांत स्वभाव वाली हे शीतवत शांतिदायक औषधियों से युक्त हे आहलादक पृथ्वी तुम आह्लाद देने वाली हो तू अनेक मंडूकियों से युक्त हो तथा इस अग्नि को अत्यंत संतुष्ट कर सप्तदशम सुक्तम भासार्थ तस्मा देव अपनी कन्या का विवाह करने वाला है इसलिए यह संपूर्ण जगत आ गया है जिस समय विवस्वान के साथ यम की माता का विवाह हुआ उस समय विवस्वान की महान पत्नी अदृष्ट हुई भासार्थ अमर शरणियों को मानव के लिए देवों ने छिपाकर रखा शरणियों के जैसी दूसरी स्त्री का निर्माण करके देवों ने विवस्वान को दिया उस समय सरणियों ने जो वहां थी उससे अश्विनी को गर्भ में धारण किया तथा दो जोड़े को यम यमी उत्पन्न किया भाशार्थ ज्ञानी संपूर्ण संसार का रक्षक तथा पशु युक्त पूषा देव तुझे यहां से उत्तम लोक में ले जाएं तुझे धन सुख आदि के दाता देवों एवं इन पितरों के पास ले जाएं भासार्थ सर्वगामी वायु तेरी सब जगह रक्षा करे श्रेष्ठ मार्ग में सबसे अग्र भाग में रहने वाले पूषा तेरी रक्षा करें जहां पुण्यात्मा विराजते हैं तथा जिस उत्तम लोक में वे जाते हैं वहां सविता सूर्य देव तुझे स्थापित करें भाषार्थ पूषा इन सब दिशाओं का ज्ञाता है वह हमें निर्भय मार्ग से ले जाए कल्याण पद तेजस्वि सर्व श्रेष्ठ ज्ञानी पूषा सदैव हमारे आगे रहे भाषार्थ सभी मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग में पूषा उत्पन्न हुआ तथा वह स्वर्ग एवं पृथ्वी के उत्तम मार्ग में उत्पन्न हुआ अत्यंत प्रिय एवं उत्तम स्थान जो दयावा पृथ्वी हैं उनमें वह ज्ञानी पूषा अनुकूल एवं प्रतिकूल होकर विद्यमान रहता है भाषार्थ देवेच्छ लोग सरस्वती का आवाहन करते हैं यज्ञ के विस्तृत होने पर सरस्वती का स्मरण करते हैं पूर्यात्मा लोग सरस्वती को बुलाते हैं इसलिए सरस्वती दाता की कामना पूर्ण करती हैं भाषार्थ हे सरस्वती देवी तू पितरों के साथ श्रेष्ठ अन्न से तृप्त होकर प्रसन्न चित्त से एक रथ पर जाओ इस यज्ञ में उत्तम आसन पर बैठकर आनंद कर हमें निरोग एवं अन्नदान कर भाषार्थ पितर जन दक्षिण भाग में यज्ञ को प्राप्त हुए जिस सरस्वती को बुलाते हैं उबहुतु यहां हजारों प्रकार से उपयोगी अन्न भाग एवं प्रचुर धन हमें दे भाषार्थ हमें मातृस्वरूप जल शुद्ध करे घृत रूप जल हमें घी जल से पवित्र करे जल देवी संपूर्ण पापों को अपने स्तोत्र से बहा ले जाएं जल में स्वच्छ एवं पवित्र होकर मैं ऊपर आता हूं भाषार्थ सोम रस प्राचीन लोगों तथा स्वर्गीय लोगों के उद्देश्य से चरित होता हुआ इवन जो हमारा तेज रूप पूर्वज था उसके समीप भी वह गया हम सप्त हवन करता समान लोकों में बिचरने वाले उस सोम रस का हवन करते हैं भाशार्थ हे सोम जो तेरा तेजस्वी रस प्रवाहित होता है या जो तेरा अंशु रस अधरियों के हाथ से प्रस्तर फल के पास गिरता है या जो पवित्र सेक् क्षरित होता है उस रस को मनहपूर्वक वशत्कार रूप में तुझे अर्पित करता हूं भाषार्थ हे सोम जो तेरा रस श्रवित हुआ है तथा जो तेरा भाग है जो सुचा से यहां तथा प्रवाहित हुआ है उस सब सोम का यह बृहस्पति देव ऐश्वर्य वृद्धि के लिए ग्रहण करें भाषार्थ हे जल औषधियां पुष्ट युक्त रस से परिपूर्ण है मेरा वचन सार युक्त है जलो का सारभूत भाग भी सारयुक्त है उससे आप साथ ही मुझे शुद्ध करो अष्टादशम सुक्तम भाषार्थ हे मृत्यु तू सबसे भिन्न रास्ते से जा दूसरे रास्ते का अनुसरण कर जो रास्ता देवयान से पृथक है उस मार्ग से ही तू जा हे आंख वाले तथा सब कुछ सुनने वाले तुझे नम्रता पूर्वक कहता हूं हमारे पुत्र पोत्र आदि को और वीरों को भी नहीं मारना भाशार्थ जो लोग मृत्यु के कारण रास्ते को छोड़कर जाते हैं वे दीर्घ एवं श्रेष्ठ आयुष्य धारण करने वाले होते हैं हे यज्ञशील यजमानो प्रजा एवं धन से युक्त होकर शुद्ध एवं पवित्र बनकर रहो भाशार्थ यह जीवित मानव मृत बंधुओं से घिरकर न रहें आज हमारा पितृ मेधयज्ञ कल्याण कारक हो अनंतर हम श्रेष्ठ दीर्घायुष्य धारण करने वाले होकर नृत्य एवं हास्य आनंद के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आगे के रास्ते पर बढ़ें भाशार्थ मैं जीवन धारी मानवों की रक्षा के लिए इस पाषाण की स्थापना करता हूं इनमें से कोई भी उस मानव के मार्ग से न जाए ये लोग सैकड़ों वर्ष जीवित रहें और इसलिए पाशार से मृत्यु को मैं दूर करता हूं भाषार्थ जैसे दिन एक दूसरे के बाद क्रम से होते हैं जैसे ऋतुएं ऋतुओं के बाद बीतती हैं जैसे पहले विद्यमान पितरों आदि को आधुनिक पुत्र आदि त्यागते नहीं अर्थात पहले ही मरते नहीं ऐसे ही हे धारणकर्ता प्रभु इनकी दीर्घायु करें भाषार्थ हे पुत्र आदि को तुम बूढ़े होते हुए आयु में अधिष्ठित रहो क्रम से तुम प्रयत्नशील रहो इस लोक में कुलीन तस्ता तुम्हें तुम लोगों के साथ जीने के लिए दीर्घायु करें भाशार्थ ये सद्वा एवं श्रेष्ठ स्त्रियां गृतांजन से सुशोभित होकर अपने घर में प्रवेश करें अश्रु रहित निरोग एवं आभूषणों से युक्त होकर आदर पूर्वक पहले घर में आए भाशार्थ हे स्त्री जीवित लोगों का विचार करके यहां से उठो तेरा पति मृत है इसके पास तुम व्यर्थ सोई हुई हो इधर आओ परिग्रहण करने वाले तथा पोषण करने वाले तेरे पालक पति इस संतान को लक्ष करके तू उससे मिलकर रह भाशार्थ अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उपयुक्त तेज एवं बल हमें प्राप्त हो इसलिए मैं मृत व्यक्ति के हाथ से धेनु लेकर बोलता हूं तुम यहीं रहो इस राष्ट्र में हम श्रेष्ठ वीर पुत्र वाले होकर सभी अभिमानी शत्रुओं को जीतें